मैंने आपको रात का इस बात का निर्णय ही कि मैं तत्पर हूं उस नदी में प्रवेश के लिए जो सागर की ओर ले जाएगी छोड़ता हूं अपने को बहने का संकल्प करता हूं समर्पित होता हूं यह निर्णय ही व्यक्ति को श्रोतापन्न बना देता है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 निर्णय आपके भीतर उस दृष्टि की पहली झलक ले आता है जिसके बिना मार्ग पर जाने का कोई उपाय नहीं हम जीते हैं अनिर्णय में हमारा मन सदा होता है डमाडोर यह भी करना चाहते हैं वह भी करना चाहते हैं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 अगर आपने कभी कोई छोटा मोटा निर्णय भी किया है तो उस निर्णय के साथ ही भीतर जो एक काक्रता फलित होती है उस निर्णय के साथ भीतर जो एक हल्का पन्नताज आ जाती है उसका भी अनुभव किया होगा साधारण निर्णय भी में भी धुआं छट जाता है बादल हट जाते हैं सूर्य का प्रकाश हो जाता है निर्णय के साथ ही धुंध के बाहर हो जाते लेकिन बड़े निर्णय तो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 और उस छाया के आसपास ही एक संसार निर्मित करते हैं तो जैसे ही निर्णय की आंख खुलती है पहली मुलाकात तो उसी छाया उसी मनस काया से होगी शिष्य ने कहा पदार्थ के समुद्र पर अंधकार का आवरण देखता हूं और उसके भीतरी में संघर्ष रथ हूं यह भी देखता हूं और मेरी दृष्टि की छाया में वह गहराता है और जैसे मैं देखता हूं वो जो अंधकार है और गहन हो जाता है मेरी दृष्टि से और घना आलम पड़ता है और आपके हिलते हाथ की छाया में उसे विचिन्न होते भी देखता हूं के फैलते कैंचुल की तरह एक छाया गतिवान होती है ये बढ़ती है फूलती है फैलती है और अंधकार में विलीन हो जाती बहुत सी बातें इन थोड़े से शब्दों में है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 पहली मुलाकात वास्तविक साधक को अंधेरे से होती झूठे साधक को प्रकाश से भी हो सकती ये साधक कह रहा है कि देखता हूं पदार्थ के समुद्र पर अंधकार का आवरण और देखता हूं कि उसके भीतर मैं संघर्षरत हूं उस अंधेरे में ही मैं टटोल रहा हूं खोज रहा हूं उस अंधेरे में ही मैं लड़ रहा हूं उस अंधेरे में ही मेरी वासनाएं और मेरी कामनाएं और मेरी अभिप्साएं उस अंधेरे में ही मेरा संसार है ये भी देखता हूं और साथ ही एक और बड़ी अद्भुत बात देखता हूं कि आपके हिलते हाथ की छाया में वो विचिन्न हो जाता है और मेरे देखने से और घना होता है गुरु आपको प्रकाश तो नहीं दे सकता है लेकिन आपके अंधकार को छीन सकता है इसे थोड़ा ठीक से समझ लें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 बीमारी हट जाए तो स्वास्थ्य प्रकट हो सकता है समस्त चिकित्सा शास्त्र बीमारी को अलग करने का दावा करते हैं स्वास्थ्य को देने का नहीं स्वास्थ्य दिया भी नहीं जा सकता स्वास्थ्य तो आपकी भीतरी क्षमता है बीमारी न हो तो स्वास्थ्य प्रकट हो जाता है जैसे कोई झरना दबा हो पत्थरों में और पत्थर हम हटा लें और झरना प्रकट हो जाए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 कल तक जैसा आप देखते थे अब नहीं देख पाते और कल तक जैसा सोचते थे अब नहीं सोच पाते आप छिन्न भिन्न हो जाते हैं आपके अंधेरे के छिन्न भिन्न होते हैं आपकी जड़ें हिल जाती है वो जो आपका झूठा लोक है वो सब तरफ से टूट जाता है उसकी दीवारें गिर जाती आप एक खंडहर हो जाती देखता है कि आपके हिलते हाथ की छाया में वो विचिन्न हो जाता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 उस क्षण ही अवसर है प्रकाश के प्रकट होने का तो ध्यान दो काम करता है अंधकार को छोटा करता है और प्रकाश के द्वार को खोलने का उपाय करता है सांप के कैंच की तरह वह छाया गतिवान है बढ़ती है फूलती फैलती है, और अंधकार में विलीन हो जाती है किन्हीं किन्हीं क्षणों में वो साधक कह रहा है कि मैं उसे सघन होते भी देखता हूं लेकिन बड़ी परिवर्तनशील है जैसे हाथ में किसी ने पारे को पकड़ने की कोशिश की और बिखर बिखर जाए कुछ पकड़ में नहीं आती कभी लगती है कि है और कभी अंधकार में खो जा ऐसा ही है हमारा अज्ञान का लोक, वहां पकड़ में कुछ भी नहीं आता मुट्ठी बांधते बांधते पता लगता है कि जैसे पकड़ते थे वह छूट गया कौन सी वासना पकड़ में आती है? कौन सी इच्छा पकड़ में आती कौन सी कामना पकड़ में आती सदा दूर बनी रहती पास पहुंस्ते पहुंस्ते खो जाती कभी लगता है किसी क्षण में कि बस अब पा लिया और हाथ खोल कर देखते हैं तो वहां से वह दू के और कुछ भी नहीं होता जिसे खोजने चले थे वो फिर दूर कहीं आगे दिखाई पड़ने लगता इन्हीं सारी वासनाओं के संघट का नाम है वह भीतन की छाया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 छाया सिर्फ अभाव है प्रकाश की किरणें आप पर पड़ती है और आप आड़ बन जाते हैं जितने हिस्से में आप आड़ बन जाते हैं उतने हिस्से में पीछे प्रकाश की किरणें नहीं पड़ पाती हैं छाया निर्मित हो जाती है। वो सिर्फ प्रकाश का अभाव है वो छाया कुछ है नहीं इसलिए हम छुरी से उसे काट नहीं सकते हैं से हम उसे जला नहीं सकते और हम उसे मिटाना चाहें तो मिटाने का भी कोई उपाय नहीं क्योंकि जो नहीं है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 जो संसार से लड़ने में लग जाएगा वो पराजित होगा जीतने का रास्ता यहाँ लड़ना नहीं है जीतने का रास्ता यहाँ समझना है जिसने छाया को समझ लिया कि वो नहीं है वो जीतता नहीं उससे मुक्त हो जाता है एक बार जान लेने पर कि छाया नहीं है अभाव है एपसेंस है अनुपस्थिति है किसी की बात समाप्त हो जाती आपके भीतर की वासनाएं आपके भीतर जो छिपी आत्मा है उसके अनुभव का अभाव है और जब तक उस अनुभव ना हो जाए छाया बनेगी इसका यह अर्थ हुआ कि जैसे सूरज की किरणों का अभाव हो तो छाया बनती है जब तक आपकी आत्मा की किरणें कहीं आप रोक रहे हैं तब तक आपकी छाया निर्मित हो रही है जब तक भीतर का प्रकाश कहीं रुक रहा है किसी दीवार से तब तक छाया निर्मित हो रही छाया से लड़ना व्यर्थ इस भीतर के प्रकाश को विस्तीर्ण कर लेना सार्थक है छाया खो जाएगी इसलिए हमने बड़ी मधुर कथा निर्मित की जैन कहते हैं तो उनके तीन तीर्थंकरों की छाया नहीं बनती महावीर चलते हैं तो उनकी छाया नहीं बनती ये बात तो झूठ ही है महावीर चले या कोई भी चले छाया तो बनेगी लेकिन मतलब बहुत गहरा है और साफ है और इस तरह के सत्यों को मैं कहता हूं काव्य सत्य यथार्थ में महावीर के पास जाके देखेंगे तो आप उसके पड़ेंगे छाया तो उनकी भी बनेगी क्योंकि जहां काया है वहां आड़ बनेगी लेकिन ये बात भीतर की छाया के लिए है भीतर महावीर की कोई छाया नहीं बनती वो जो सैडो पर्सनालिटी है खो गई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 गुरु ने कहा यह मार्ग के बाहर तेरी ही छाया है तेरे ही पापों के अंधकार से बनी हाँ प्रभु मैं मार्ग को देखता हूं इसका आधार दलदल में और इसका शिखर निर्वाण के दिव्य गौरव में प्रकाश से मंडित है और अब मैं ज्ञान के कथिन और कंठ का कीर्ण पथ पर निरंतर संकीर्ण होते जाते द्वारों को भी देखता हूं सूत्र में भी बड़ी कीमत की बात है कि हाँ प्रभु मैं मार्ग को देखता हूं इसका आधार दलदल में है और इसका शिखर निर्माण के दिव्य गौरव मंडित प्रकाश से भरा है जैसे कि कभी आपने कमल को पैदा होते देखा हो तो उसकी जड़ें तो होती हैं दलदल में मिट्टी और उसकी पोखरियां खुलती हैं सूर्य मंडित आलोक के जगत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 और कहा अब कमल की कोमल पखरिया सोच भी ना सकते थे कि मिट्टी से ऐसी पखरिया पैदा होंगी कहा थी मिट्टी पानी से भरी और कहा अब कमल की पोखरियां है कि पानी इन पर पड़े भी तो भी इस स्पर्श नहीं होता कहा दबा था ये मिट्टी में कचरे में और अब उठ गया आकाश की ओर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 वो उसे साथ ले आया सुना है मैंने कि एक सम्राट एक चर्च में प्रार्थना कर रहा था कोई धर्म का बड़ा दिन था और सभी प्रार्थना को आए थे सम्राट भी आया और फिर प्रार्थना करते करते जोश में चढ़ गया जैसा कि हम सभी चढ़ जाएंगे और फिर वो जरा ज्यादा बातें कहने लगा और वो यहां तक बोल गया कि हे प्रभु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 उससे गुरु कहे कि तू तो इस पहाड़ से कौन जाता तो वो कौन जाएगा वो ये नहीं पूछेगा क्यों शिष्य पूछ सकता है क्यों क्यों तो वो कुछ सीखने आया है लानों का अर्थ है जिसने अपने को पूरी तरह समर्पित कर दिया और क्यों क्या और प्रश्न जिसके मन में न रहे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 क्योंकि बड़ी चीजों में धैर्य रखने में अहंकार की तरप्ती हो सकती है छोटी चीजों में धैर्य रखने में अहंकार की कोई तरप्ती नहीं शांति का अर्थ है छोटी बातों में धैर्य बहुत क्षुद्र बातों में धैर्य आपके ऊपर पहाड़ गिर पड़े आप बर्दाश्त कर सकते क्योंकि यह भी क्या कम मजा है इतने बड़े पहाड़ ने आपको चुना गिरने के लिए लेकिन कोई एक मटकी आपके ऊपर लटका दे और एक, एक बूंद पानी टपकता रहे जैसा शंकर जी को लोग सताते टप टप टप आप पागल हो जाए चीन में तो वो उपयोग करते थे लोगों को सताने के लिए कैदियों के सिर के ऊपर मटकी बांध देंगे उसमें से एक बूंद 24 घंटे टपक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 छोटी बातों से अहंकार की कोई तृप्ति ही नहीं होती मधुर धैर्य जिनसे कुछ भी विचलित नहीं कर सकता और साथ में एक शब्द और है शांति में मधुरता की आप कठोर होकर धैर्य रख सकते हैं, लेकिन तब जो खूबी थी वो चली गई कठोर होकर धैर्य रखना आसान है क्योंकि आपने कठोरता की एक दीवाल खड़ी कर ली अपने चारों पर जो आपकी सुरक्षा करेगी लेकिन मधुर कठोर भी ना हो जाएं, सुरक्षा भी ना करें और धैर्य रहे और जो हो रहा है उसके प्रति एक प्रीतिपूर्ण भाव रहे जैसे आपके सर पे बूंद टपक रही है तो आप अकड़ के बैठ जाएं और भीतर सख्त हो जाएं चट्टान की तरह हो जाएं तो भी इस बूंद को सह लेंगे लेकिन तब शांति का मौलिक बिंदु खो गया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 जैसा हो जाए उसकी स्वीकृति और यह स्वीकृति बड़े गहरे में ले जाती है क्योंकि ऐसा व्यक्ति फिर विचलित नहीं होता ऐसे व्यक्ति को फिर बाहर से विचलित नहीं किया जा सकता और ऐसा व्यक्ति अपने भीतर के बिंदु पर स्थिर हो जाता पांच है पांचवा है वीर वह अदम्य ऊर्जा जो सांसारिक असत्यों के दलदल से सत्य के शिखर की ओर संघर्ष करती है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 और दो तरह के विस्फोट अंग्रेजी में दो शब्द है एक्सप्लोजन और इम्क्लूजन बाहर की तरफ जो विस्फोट है वो है एक्सप्लोजन और भीतर की तरफ जो विस्फोट है वो है इम्क्लूजन अंतर विस्फोट या बहिर विस्फोट ये जो सारे जगत में जीवन का फैलाव है ये एक्सप्लोजन है बहिर विस्फोट है और आपको पता है कि बहिर कितना हो सकता है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 कोई जरूरत ना थी एक काफी इतने बड़े विस्तार के लिए एक ही काफी है यही सूचक है उस कथा में यह सारा जो विस्फोट है जगत का इसके लिए एक आदमी काफी है एक संभोग में आपके इतने वीरीकरण छलांग लेते हैं जिनसे कोई दस करोड़ आदमी पैदा हो सकता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 ये जो अभी बाहर कुंड रही है आपके केंद्र से ये शक्ति आपके केंद्र की तरफ भी कुंड सकती है और जिस ये आपके भीतर की तरफ है उसी दिन वीर अध्यात्म बन जाता है और उसी दिन आप बाहर जन्म नहीं देते स्वयं को ही जन्म दे देते छठमा है ध्यान जिसका स्वर्ण द्वार एक बार खुल जाने पर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 क्योंकि जानने में भी फासला रह जाता है जानने का मतलब भी है कि जिससे मैं जान रहा हूं वो मुझसे दूर है अलग है उसे मैं देख रहा हूं पहचान रहा हूं जान रहा हूं पर उसके साथ एक हो जाए इतना भी फासला न रह जाए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जानने वाले का और जाने जाने वाले का भी फासला ना रह जाए ऐसी जहां एकता सद जाती है वो अवस्था है प्रज्ञा की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 आते रहेंगे इस किनारे अपनी नाव को लेके, भरते रहेंगे लोगों को भेजते रहेंगे उस पार, लेकिन खुद ना उतरेंगे क्योंकि एक बार उस तरफ उतर जाने पर इस तरफ आने का कोई उपाय नहीं एक बार उस तरफ उतर जाने पर खो जाना हो जाता है, इस महाकरुणा से तो महायान तो कहता है कि बुद्धत्व से भी बड़ी बात है बोधि क्योंकि उस किनारे जाके खो जाना तो स्वाभाविक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 और अगर मैं आपसे कहूं कि दुखी छोड़ दो तो भी छोड़ने की हिम्मत नहीं होती तो आनंद छोड़कर इस तरफ लौटना असंभव पर घटती है उन द्वारों की ऐसी ही स्वर्ण कुंजिया हैं, वो अपने मोक्ष के ताने बुनने वाले अंतिम द्वार को पहुंचने के पूर्व तुझे दुस्तर मार्ग से चलकर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 try to the music the harmony disturb that harmony and your love will disappear or create that harmony and the love will appear if you can become the master of your breathing system and it is a deep science you become master of your emotions when you are in your sixth act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 While he is asleep, the rhythm remains the same. He is awake. He is talking, or he is silent. The rhythm remains the same. So, in this camp, if you are to do three things with your breathing system, one: breathe deeply.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 and then follow that rhythm the whole day go and following that rhythm the whole whenever you remember breathe deeply run next play silently with a musical rhythm feel the music of it it has a music and secondly watch it observe it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 this is deeply cleansing with every breath out and with every new breath be reborn for these 8 days remember this this is going to be your mantra this i give you as the mantra for this scan the out moving breath is the die feel you are dying with it the incoming breath is the life theme you are being reborn the whole day 24 hours whenever you are aware remember this this will change your quality of the mind totally because if the out going breath becomes dead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 And spread this all over of your being. Remember this; these three things. And not only remember, practice them. Now we will be entering our first meditation. You have. to move into it as madly as possible if you want to be nude you can be nude in the morning meditation create a space feel a space around you move to the far corners of the ground dur dur phail jao apne aas paas jagah bana le कोई मित्र नग्न होना चाहे तो सुबह के ध्यान में नग्न हो सकते हैं अपने आसपास जगह बना लें और खड़े हो जाएं और पूरी शक्ति से ध्यान करना है अपने को जरा भी बचाए ना पूरा छोड़ दें। आंखों पर पट्टियां बांध लें पर हो जाएं पहले दस मिनट हम तेज सांस लेंगे दूसरे दस मिनट हम अपने भीतर के समस्त पागलपन को प्रकट करेंगे तीसरे दस मिनट हो का हार करेंगे और तीसरे दस मिनट के बाद जब मैं कहूंगा ठहर जाएं तो आप जैसे भी हों खड़े हों बैठे हों गिर गए हों वैसे ही रुक जाना है